पैर से लेके सिर एक, -एक अवयव को शिथिल करते जाएं प्रयत्न शैथिल्य मन में प्रसन्नता मुदिता का भाव आज मुझे सायंकाल पुनः ध्यान का अवसर मिल रहा है साधना के पथ पर थोड़ा और आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है आज की उपासना के लिए संकल्प करें इस उपासना को भी मैं पूरी जागरूकता से श्रद्धा से करूंगा पिछली त्रुटियों को न होने देने का प्रयास करूंगा अपनी शारीरिक स्थिति को यथा संभव इसी प्रकार स्थिर बनाए रखें नेत्रों को पूरे काल में बंद रखें यदि किन्हीं को कोई बाधा हो तो धीरे से उठ के बाहर जा सकते हैं जिन्हें खांसी अधिक आ रही है वे कृपया अपने स्थान या यज्ञशाला में बाहर ध्यान उपासना करें मन को श्वास पर केंद्रित करें दोनों नथनों पर आते जाते श्वास का अनुभव करें अब अपश्वास को धीमा करें लंबा करें और लयबद्ध रूप से श्वसन करते रहें जागरूकता से श्वास को नथनों पर अनुभव करते रहें बाह्य प्राणायाम श्वास को पूरा भर लें और तेजी से श्वास बाहर निकाल दें पूरा श्वास बाहर निकालकर बंध लगाएं, पेट को थोड़ा पीछे खींचे श्वास को यथा सामर्थ्य रोके रखें खपराहट होने तक अवश्य रोकें, यथा सामर्थ्य रोकने के बाद श्वास को भर लें मूल मूलबंध को छोड़ दें और एक तो सामान्य श्वास इसी प्रकार से कुल तीन प्राणायाम कर लें प्राणायाम के बाद कुछ क्षण अपने मन का निरीक्षण करें प्राणायाम का मन पर क्या प्रभाव पड़ा प्रत्याहार के लिए संकल्प करें मन को अंतर्मुखी रखते हुए इंद्रियों को बाह्य विषयों के साथ संपर्क में आने पर भी विषयों को विचार के लिए विचार की श्रृंखला में नहीं लूंगा अंतर्मुखी स्थिति इंद्रिय का कोई विषय उपस्थित हो भी जाए अनपेक्षित विषय उपस्थित हो जाए उसकी उपेक्षा रखते हुए आंतरिक कार्य करते रहना है मन को धारणा स्थल पर लगाइए शरीर के एक भाग पर मन को केंद्रित करें टिका दें उस स्थान की शारीरिक संवेदनाओं को अनुभव करें मन को यहीं टिकाए रखते हुए आप शारीरिक संवेदनाओं को पीछे छोड़ ध्यान का अभ्यास ओम का उच्चारण और निर्विकार अर्थ की भावना परमात्मा अवित्या, अविद्याज्ञान द्वेष, ईर्ष्या आदि दोषों से रहित विकारों से रहित निर्विकार है निर्विकार परमात्मा की सन्निधि निकटता अंदर पढ़ाते जाए जो बोलना चाहते हैं वो धीरे धीरे मेरे साथ बोल लेंगे को मिला के ही बोलना है मानसिक जप निर्विकार अर्थ की भावना निर्विकार परमात्मा की सन्निधि में अपने को भी निर्विकार अवस्था में जाता हुआ निर्विकार स्थिति में देखें निर्विकार परमात्मा को पाने के लिए मुझे भी निर्विकार होना है इस कामना और भावना के साथ मानसिक ओम का जप मन को धारणा स्थल पर रखते हुए ओम का मानसिक जप निर्विकार परमात्मा की भावना जब से भिन्न दूसरा विषय उठाते पर जान होते ही तत्काल रोककर पुनः जप में लगा दें Oh देर के लिए केवल अर्थ की भावना निर्विकार परमात्मा निर्विकार परमात्मा की सन्निधि निर्विकार बनने का इच्छुक मैं अणु स्वरूप आत्मा केवल अर्थ की भावना से रुकेंगे निर्विकारता की प्राप्ति के लिए ईश्वर की सत्प्रेरणाओं की कामना गायत्री मंत्र और उसके अर्थ के द्वारा गीतिका के द्वारा धारणा स्थल को देख लें यदि छूट गया है तो फिर से लगा लें जो बोलना चाहें वे धीरे धीरे मिल करके मेरे साथ बोल सकते हैं नहीं तो मौन रहते हुए अर्थ की भावना में गहरे से गहरे उतरें iyo e -oh. भर्ग दे वसि सर्वज्ञ परमात्मा से शुद्ध चैन की कामना हे प्रभु आपके शुद्ध चैन को पाकर मैं अपने इस जन्म का लक्ष्य प्राप्त कर सकूंगा आपके ज्ञान के अनुरूप मैंने अपने जीवन को बनाना प्रारंभ कर दिया है आपकी प्रेरणाओं की आपके शुद्ध ज्ञान की उपयोगिता मुझे अनुभव में आने लगी है मुझे अपनी प्रेरणाएं इसी प्रकार सतत प्रदान करते रहे आप गायत्री मंत्र के अर्थ वाली गीतिका के माध्यम से अर्थ की भावना को रखते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्राण प्रदाता संकट त्राता प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओ मो हे सुखदाता मो प्राण प्रदाता त्राता प्राण प्रदा संकट त्राता हे सुखदाता पिता वरे सविता माता पिता भगवन भ्राता Avita mata pitava re nyam. Avita mata pitava re nyam. Bhagavan prata. क्या प्रेरित कर सुकर्म में अच्छा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व ओम मो विश्वविधाता शुद्ध स्वरूप करें हम एरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण धाता शुद्ध स्वरूप करें हम एरा स्वरूप करें हम धा सुकर्म में प्रचा ओम विश्वविधा विश्वविधा सर्वोच्च परमात्मा निर्विकार परमात्मा और उसकी सन्निधि निकटता में बैठा मैं निराकार चेतनात्मा उसकी आत्मीयता को पाने के लिए अपने को शुद्ध करने में प्रयासरत मैं निराकार चेतन आत्मा अब धीरे से रुकेंगे आगे वैदिक संध्या के माध्यम से ध्यान का अभ्यास अपनी शारीरिक स्थिति देख लीजिए यदि बाधा हो तो धीरे से आसन को परिवर्तित कर लें आंतरिक स्थिति को बनाए रखते हुए शरीर को थोड़ा सा आवश्यक होने पर हिला लें मन को धारणा स्थल पर लगाएं। जिन्हें मंत्र का अर्थ स्मरण है वे मंत्र के साथ अटकी भावना करके चलेंगे जिन्हें मंत्र का अर्थ नहीं आता वे सबके प्रकाशक परमात्मा सर्वव्यापक परमात्मा से संसारिक उन्नति और मुक्ति प्राप्ति की आवश्यक कृपा को कृपा की वृष्टि को ईश्वर से चाहते रहेंगे कल्याणकारी परमात्मा अपना आनंद देने के लिए आपने हमारे लिए सृष्टि बनाई है सारी व्यवस्थाएं आपने करके दी हैं मुझे इस बार ये उत्तम मनुष्य शरीर दिया है उत्तम बुद्धि दी है हे प्रभु अपनी इन कृपाओं को बनाए रखना जिससे मैं सांसारिक उन्नति करता हुआ उस उन्नति का उपयोग आपकी आज्ञा के अनुसार करता हुआ मुक्ति को पा सकूं मंत्र मुक्ति की प्राप्ति के लिए शरीर के एक एक अवयव की दृढ़ता और बलवत्ता की कामना प्रार्थना इनके सफल हुए बिना मुक्ति का मार्ग शिथिल रहेगा हे प्रभु इनको जो बल आपने प्रदान किया है उसका आज मैंने भली प्रकार प्रयोग किया है मुझे प्रत्येक अवयव और इंद्रिय की बलवत्ता इसी प्रकार प्रदान करते रहें मंत्र के साथ जिस अवयव का नाम आए मन को उस अवयव पर लेते चले और उसकी सफलता की प्रार्थना करें Oh चक्षु Om Namah Shivaya. Om Kancha. Om Shira. प्रत्येक अवयव और इंद्रिय की सबलता की कामना प्रार्थना आज इनके द्वारा किए गए शुभ कर्मों को स्मरण रखते हुए आगे भी इनका उपयोग मुक्ति प्राप्ति के संकल्प के साथ ईश्वर से प्रार्थना अक्ला मंत्र इन अवयवों की पवित्रता की कामना मन को उस, उस अंग पर लेते चले जिसका नाम आए और आज किए गए उसके प्रयास को शुद्धता के प्रयास को स्मरण रखते हुए उनके शुद्धता की प्रार्थना ओ I see. तपुना पाद सत्य पुना तोनः शिसी सर्वत्र परम पवित्र परमात्मा से पवित्रता की प्रार्थना सबल इंद्रियों को अवयवों को पवित्र कार्यों में ही लगाए रखना अपने प्रयास के साथ परमात्मा से प्रार्थना मेरी एक भी इंद्रिय एक भी अवयव अपवित्र कर्मों में नहीं लग रहे हैं जिन कर्मों में अभी अपवित्रता बाकी है उसे देखते हुए उस, -उस इंद्रिय की पवित्रता की कामना और भविष्य में उन अपवित्र कर्मों से अपने को पृथक रूप में देखने की स्थिति बनाए पवित्रता की कामना के बाद परमात्मा के गुणों का स्मरण प्राणायाम मंत्र जन ओ तपह ओ, ओ सत्य हे ओम आप प्राणों के भी प्राण हैं आप समस्त दुखों से छुड़ाने वाले हैं स्वयं सुख स्वरूप हैं आप सबसे महान और बड़े हैं हे ओम आप इस समस्त जगत के उत्पत्ति करता है आप दुष्टों को उनके कर्मों का फल देने वाले हैं आप सत्य स्वरूप हैं आप सत्य ही सत्य हैं र्थ की भावना बनाए रखें आज की उपासना को धीरे से यहीं विराम दें किंतु उठने से पूर्व आज की उपासना का ध्यान का निरीक्षण करें क्या अच्छा रहा और कहा शिथिलता त्रुटि रही अच्छी स्थिति के लिए परमात्मा को धन्यवाद करें अपने प्रति भी प्रसन्नता उभारें मैंने आज के ध्यान में पहले की अपेक्षा कुछ अधिक ऊंचाई को पाया है जिनकी उपासना आलस्य में बीती है जिनकी उपासना सांसारिक चिंतन में बीती है वे ईश्वर से क्षमा चाहते हुए अपने प्रति खेत प्रकट करें मैंने आज के अवसर का ईश्वर प्रदत्त साधनों का पूरा उपयोग नहीं किया किंतु अगली उपासना के लिए संकल्प करें अगले ध्यान में उपासना में इन त्रुटियों को हटाने का प्रयत्न करूँगा आज की उपासना के अपने सर्वश्रेष्ठ क्षणों को स्मरण करें वे क्षण जहां सर्वाधिक निर्मलता एकाग्रता शांति ईश्वर की निकटता का अनुभव किया हो और उसे स्मरण करते हुए अपनी स्थिति वैसी ही बना लें आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए नेत्रों को बंद रखते हुए ही धीरे धीरे हाथ की उंगुलियों में गति प्रदान करें केवल उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं, अब पूरे पंजे को मुट्ठी को थोड़ा सक्रिय करें हाथों को भिन्न स्थान पर धीरे से सरका लें आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं पैरों को पंजों को थोड़ा सक्रिय करें टकने के नीचे का भाग और घुटनों को धीरे धीरे खोल लें नेत्रों को थोड़ा सा खोल के दृष्टि नीचे रखते हुए संतुलन बनाए रखते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाएं दोनों हाथ अभिवादन मुद्रा में नेत्रों को बंद कर लें। प्रभु तुम्हारे पा स्थिति बनाए रखते हुए धीरे से नेत्रों को वो लें अंधकार है पहले पीछे के व्यक्ति धीरे धीरे निकल जाएं उसके बाद आगे के